श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का गुरु भाव निर्गुण भाव से दो चार पग नीचे भावमुख में अवस्थित रहने पर भी उस स्थिति से अद्वैत का विशेष अनुभव होता रहता है इस प्रकार के अनुभव के संबंध में श्री रामकृष्ण देव का दृष्टान्त यह कहना अनावश्यक है कि भावमुख में अवस्थित रहकर श्री रामकृष्ण देव को जब विश्वव्यापी अहम का अनुभव होता था उस समय एक से अनेक के विकास को देखकर वे श्री जगदम्बा के निर्गुण भाव में निर्गुण भाव से दो चार पप नीचे विद्या विद्यामाया के राज्य में विचरण किया करते थे किंतु उस राज्य में भी एक की अभिव्यक्ति तथा अनुभव इतना अधिक है कि इस ब्रह्मांड में जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है सोच रहा है तथा जो कुछ कह रहा है उसको वे ही कर रहे हैं सोच रहे हैं तथा कह रहे हैं ठीक उस प्रकार का अनुभव श्री रामकृष्ण देव को होता रहता था उस अवस्था का स्वल्प या आभास मात्र अनुभव भी अत्यंत अद्भुत है श्री राम देव कहते थे कि एक दिन कोई व्यक्ति घास के ऊपर पैर रखकर चला जा रहा था और उन्हें अपने वक्षस्थल पर अत्यंत आघात का अनुभव हो रहा था मानो उनकी छाती पर पैर रख ही वह चल रहा था वास्तव में उस समय उनके वक्षस्थल पर खून जमकर काला चिन्ह बन गया तथा दर्द से वे छटपटा रहे थे उस स्थिति से उतरकर माया राज्य के और भी निम्न स्तर पर जब वे रहा करते थे उस समय उनके मन में मैं श्री जगदम्बा का दास हूँ भक्त हूँ संतान या अंश हूँ इस प्रकार का भाव सदा जागृत रहता था उससे भी नीचे अविद्या माया अर्थात काम क्रोध लोभ मोहादि का राज्य है श्री रामकृष्णदेव अत्यंत यत्नपूर्वक निरंतर अभ्यास के द्वारा उस राज्य को त्याग चुके थे इसलिए उनका मन कभी भी उस राज्य में नहीं उतरता था या श्री जगदम्बा उन्हें उस राज्य में उतरने नहीं देती थी जैसा कि श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे माँ के ऊपर जो नितान्त निर्भरशील है माँ उसके पाँव को कभी बेताल नहीं होने देती अतः यह स्पष्ट है कि निर्विकल्प समाधि के बाद श्री रामकृष्ण देव के तुक्ष अहम बोध या कच्चे अहम का एकदम लोप हो चुका था और जो अहम ज्ञान उनके अंदर अवशिष्ट था वह अपने को विराट या पक्के अहम के साथ सदा संयुक्त देखा करता था कभी वह अपने को उस विश्वव्यापी अहम भाव के अंग या अंश रूप में देखता था और कभी उसके निकट से निकटतम देश में आरूढ़ होकर उस विश्वव्यापी अहम के भीतर लीन हो जाता था इसी पथ से श्री रामकृष्ण देव सभी लोगों के मन के समस्त भावों को जान जाते थे क्योंकि उस विराट अहम का आश्रय कर ही जगत में सभी के सब प्रकार के भावों का उदय हो रहा है श्री राम कृष्णदेव उस विश्वव्यापी अहम का अवलंबन कर निरंतर रह सकते थे इसीलिए विश्व मानस में जो भाव तरंगे उठ रही हैं उनको अनुभव करने तथा समझने की सामर्थ्य उनमें विद्यमान थी उस उच्च स्थिति में रहते समय श्री रामकृष्ण देव का मैं भगवान का अंश हूँ यह भाव भी क्रमशः लीन हो जाता था तथा विश्वव्यापी या श्री जगन्माता का अहम भाव ही उनके भीतर अभिव्यक्त होकर निग्रहानुग्रह समर्थ गुरु रूप से प्रकट होता था अतः उस समय वे दीनातिदीन के रूप में दिखाई नहीं देते थे उनके तत्कालीन सामान्य व्यवहार तथा आचरण आदि दूसरे ही प्रकार के होते थे उस स्थिति में कल्पतरु के सदृश रूप धारण कर वे भक्तों से पूछा करते थे तू क्या चाहता है मानो भक्तों की मांगों को तक्षण ही वे अलौकिक शक्ति प्रभाव से पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं। दक्षिणेश्वर में विशेष विशेष भक्तों के प्रति कृपा करने के निमित्त श्री रामकृष्ण देव को इस तरह भावाविष्ट होते हुए हमने देखा है और एक जनवरी अठारह ईस्वी की घटना भी हमने देखी है उस दिन श्री रामकृष्ण देव ने उसी तरह भावाविष्ट होकर वहाँ जो भक्त उपस्थित थे उन्हें स्पर्श कर उनके भीतर धर्म शक्ति को संचारित अथवा उनके सुप्त धर्म भाव को जागृत कर दिया था वह एक अपूर्व घटना थी यहाँ पर उसका उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा जनवरी एक सन अठारह सौ छियासी ईस्वी पूछ का महीना उनके भक्तों ने कोई 15-20 दिन से डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के परामर्शानुसार श्री रामकृष्ण देव को कलकत्ते के उत्तर में काशीपुर स्थित रानी कात्यायनी के दामान गोपाल बाबू के बगीचे में लाकर रखा था डॉक्टर का कहना था कि कलकत्ते की हवा की अपेक्षा बगीचे की हवा निर्मल है तथा इसमें रहने से यथा संभव उनके गले के रोग का उपशम हो सकता है बगीचे में आने के दो चार दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्त श्री रामकृष्ण देव को देखने आए तथा उन्होंने लाइकोपोडियम 200 सौ नामक एक दवा भी उनको दी उससे उन्हें कुछ लाभ भी प्रतीत हुआ इस बगीचे में आने के बाद से श्री रामकृष्ण देव एक बार भी किसी दिन न तो दुमंजले से नीचे उतरे थे और न बगीचे में ही टहलने लगे थे एक दिन उनका शरीर कुछ स्वस्थ था अतः उन्होंने अपराह्न के समय बगीचे में टहलने की इच्छा प्रकट की भक्तवृंद विशेष आनंदित हो उठे स्वामी विवेकानंद जी उस समय तीव्र वैराग्य अवलंब पूर्वक सांसारिक उन्नति की कामनाओं को त्याग कर श्री रामकृष्ण देव के समीप निवास कर रहे थे तथा उनके उपदेशानुसार श्री भगवान के साक्षात निमित्त नाना प्रकार की साधना कर रहे थे वृक्ष के नीचे धुनी या अग्नि प्रज्वलित कर रात्रि भर वे ध्यान जप भजन पाठ इत्यादि किया करते थे छोटे गोपाल काली अभेदानंद आदि और भी कुछ भक्त आवश्यक द्रव्य आदि जुटाकर इसमें उनकी सहायता करने में तत्पर थे तथा वे स्वयं भी यथासाध्य ध्यान भजन आदि किया करते थे घर के आवश्यक कार्यों में आबद्ध रहने के कारण गृहस्थ भक्तों के लिए सर्वदा श्री राम कृष्ण देव के समीप रहना संभव नहीं हो पाता था अतः अपनी सुविधा सुविधानुसार वे आते जाते रहते थे तथा जो लोग निरंतर उनकी सेवा में संलग्न थे उनके भोजनादि की व्यवस्था भी वे ही किया करते थे तथा कभी कभी एक दो दिन वहाँ रह भी जाते थे उस दिन अंग्रेजी वर्ष की पहली तारीख होने से छुट्टी थी अतः उस दिन और भी अनेक भक्त काशीपुर बगीचे में उपस्थित थे अपराह्ह के तीन बज चुके थे श्री रामकृष्ण देव लाल किनार की धोती कुर्ता लाल किनारेदार एक मोटी चद्दर कंटोप तथा चप्पल पहनकर स्वामी अद्भुतानंद जी के साथ धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरे तथा नीचे के हाल को देखने के पश्चात पश्चिम दरवाजे से बाहर निकलकर कर टहलने के लिए बगीचे की ओर चले उनको टहलते जाते हुए देखकर गृहस्थ भक्तों में से भी कोई कोई उनके पीछे पीछे चलने लगे श्रीयुत नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी प्रमुख बालक या युवक भक्त जागरण के कारण क्लांत होकर हाल के बगल में छोटी कोठरी में सो रहे थे श्री रामकृष्ण देव के साथ उन लोगों को इस प्रकार जाते हुए देख श्रीयुत लाटू स्वामी अद्भुतानंद जी स्वयं अधिक दूर तक जाना आवश्यक आवश्यक समझ हाल के सम्मुख स्थित छोटे तालाब के दक्षिण तक तट तक जाकर लौट आए तथा दूसरे एक युवक भक्त को लेकर श्री रामकृष्ण देव ऊपर के जिस कमरे में रहते थे उसे झाड़ बुहार कर साफ करने लगे तथा उनके बिस्तर आदि धूप में सुखाने लगे